स जी बोले बेटा मैं इन दोनों मार्गों का वर्णन करता हूं इनमें से एक क्षर विनाशी है और दूसरा अक्षर अविनाशी क्षर कर्म में है और अक्षर ज्ञान में वेद में दो मार्गों का वर्णन है एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति धर्म का इनमें से निवृत्ति धर्म का प्रतिपादन किया जा चुका है कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है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 परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते कर्म का फल है सुख दुख और जन्म मृत्यु किंतु ज्ञान से उस स्थान की प्राप्ति होती है जहां जाने से सदा के लिए शोक से पिंड छूट जाता है जहां जन्म और मृत्यु की पहुंच नहीं होती तथा जहां पहुंचा हुआ जीव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 ज्ञानी और कर्माशक्त मनुष्यों में बड़ा भारी अंतर होता है ज्ञानी का नहीं होता और मनुष्य चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है। वह मन इंद्री रूप विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता हृदया काश में विराजमान है उसे क्षेत्र परमात्मा समझना चाहिए तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को में किया है वह जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है सुखदेव में, युग युग में, वैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ आपके उद्देश्य में पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे जगत की रीति नीति का भी ज्ञान हो गया है अब मैं धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूंगा ने कहा बेटा पुरोकाल में ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है पहले के सतपुरुष और ऋषि महर्षि भी उसी का पालन करते आए हैं ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही पुण्य लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्म बल प्राप्त करना चाहिए फिर वानप्रस्थ के नियम से वन में रहकर फल मूल का भोजन और पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिए प्राणियों के हिंसा से बचे रहना चाहिए इसके पश्चात सन्यासी होकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए भिक्षा लेते भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिए जब गृहस्थों के घर में रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से धान कूटने की आवाज न सुनाई पड़े इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है शुभदेव तुम भी स्तुति, नमस्कार तथा विषयों का त्याग करके जो कुछ फल मूल मिल जाए उसी से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो सुखदेव जी ने पूछा पिताजी कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए यह जो वेद के दो तरह के वचन है लोक दृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं यह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं साथ ही यह भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है व्यास जी ने कहा बेटा कर्म करने और न करने के अलग अलग अधिकारी हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ और वाण ये कर्म करने के अधिकारी हैं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 इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है धर्म और अर्थ में कुशलता प्राप्त करने के लिए अपने आयु के एक चौथाई भाग अर्थात 25 वर्षों तक गुरु या गुरुपुत्र की सेवा में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ब्रह्मचारी किसी की निंदा न करे गुरु के सो जाने के पश्चात शयन करे और उसके जागने से पहले ही उड़ जाए गुरु के घर में एक शिष्य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 बात करते समय बीच बीच में ऐसा प्रसंग उपस्थित करें जो सुनने वाले को अनुकूल और प्रिय जान पड़े इंद्रियों को अपने वर्ष में करके गुरु की ओर शांत दृष्टि से देखें आचार्य जब तक भोजन और जलपान न कर ले तब तक स्वयं भी न करें उनके बैठने से पहले न बैठे और शयन करने से पहले न सोबे दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाय हाथ से उनका बायां चरण छूकर प्रणाम करें। उस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहे भगवान अब मुझे और भी जिस कर्मों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें मैं शीघ्र पूर्ण करूंगा इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा काम करे और काम हो जाने पर पुनः उसका समाचार